वो इंस्पेक्टर विक्रांत से थोड़ी देर तक बात करने के बाद अपने साथी दोनों सिपाहियों को लेकर यहाँ से लौटने लगा इस दौरान उसने एक बार भी विक्रांत से मारपीट करने वाले केस के बारे में बात भी नहीं की ये सब देखकर गांव के मुखिया ठाकुर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उन्हें तो मानो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो जल्द से जल्द इंस्पेक्टर से बात करके इस मामले को समझना चाहते थे जब इंस्पेक्टर यहाँ से बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे चौधरी ठाकुर भी चलने लगे तब बाहर जाकर इंस्पेक्टर ने चौधरी की तरफ देखते हुए कहा चौधरी तुम्हें पता है आज तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था अगर आज मैंने इनको अरेस्ट कर लिया होता तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता क्या? क्या ये कैसे हो सकता है ये तो कोई पुलिस वाला है ना। चौधरी ठाकुर ने कहा। तुम्हें कुछ पता भी है इंस्पेक्टर ने कहा तुम्हे पता है हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे ये तो अच्छा हुआ की मैं टाइम पर आ गया वरना अब गड़बड़ हो गया था और तुम्हे पता है कि मैं इतनी हड़बड़ी में यहाँ क्यों भागते हुए आया हूँ मुझे नासिक के एसपी साहब का फोन आया था उन्होंने मुझे खुद हिदायत देते हुए कहा कि आप जल्द से जल्द विक्रांत साहब को छोड़िए और वो तो खुद ही यहाँ आने वाले थे नासिक के एसपी साहब का फोन इसे छुड़वाने के लिए पहुंचाऊ और तुम्हे पता है एस पी साहब को मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से डीजीपी साहब का फोन आया था अगर इसको कुछ हो जाता तो खुद एस साहब की भी नौकरी पर तलवार लटक जाती फिर तो मैं तो दूर की चीज हूँ इंस्पेक्टर ने जवाब दिया क्या डीजीपी साहब चौधरी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो हाँ एक बात और याद रखना अब कभी भी तुम इस आदमी से भिटने की सोचना भी मत समझे इंस्पेक्टर ने चौधरी को आगाह किया ये बहुत पहुंची हुई चीज है इसका कनेक्शन मुंबई हेडक्वार्टर तक है और बड़े बड़े साहब लोगों के साथ इसका उठना बैठना है इतने बड़े बड़े केस सोल्व किए हैं इन्होने वहाँ तक तो हम जैसे पुलिस वाले कभी पहुँच ही नहीं सकते ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है तुमने इनसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है ये सुनकर चौधरी के और होश उड़ गए वो आंखें बड़ी करके बस इंस्पेक्टर की बातें ही सुनता रहा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रांत इतना पावरफुल भी हो सकता है ये, ये सच में इतना बड़ा आदमी है चौधरी ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया लेकिन अभी इसने पिछले साल ही तो पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी एक साल में ही अरे तुम मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं इंस्पेक्टर ने चौधरी से कहा कभी किसी आदमी के बारे में उसका चेहरा देकर अंदाजा मत लगा लेना अब देखो साफ बात यह है कि इस केस में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता अब तुम एसपी साहब से मिलकर बात कर सकते हो अगर वो तुम्हारी मदद कर दे तो फिर ठीक है अरे नहीं मेरा मतलब बस ये था कि मेरे भतीजे का क्या होगा उसको इसने, बुरी तरह से पीटा है। इसने बहुत बुरी तरह से पीटा है चौधरी ने पूछा अबे चौधरी तुम्हारे भतीजे को तो सिर्फ इन्होने पीटा ही है शुक्र मनाओ उसकी जान नहीं ली वरना ये ना जाने कितने अपराधियों को पीट उसकी जान ले चुके और हाँ एक चीज और सुन लो अब आगे जाकर फिर से इनसे भिड़ने की मत सोचना वरना तुम्हारा वो हाल होगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा इसके बाद इंस्पेक्टर ने दोनों सिपाहियों को यहाँ से चलने का इशारा किया और फिर वो उन दोनों को लेकर अपनी बाइक से रवाना हो गया जबकि गांव का मुखिया चौधरी ठाकुर अभी भी अवाक रहकर सोचता रह गया मानो उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया वो गहरी सोच में डूबा हुआ था अब फिर से विक्रांत के घर के भीतर पहले वाला माहौल लौट आया था विक्रांत के मामा जी अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठ खाना खा रहे थे घर की औरतें उन्हें खाना खिलाने में व्यस्त थी विक्रांत बाहर से अंदर की तरफ आते वक्त काफी सीरियस होने का दिखावा कर रहा था उसने नैना से कहा देखो आज जो तुमने किया है वो पहली बार था और आखिरी बार था आज के बाद ये दोबारा कभी नहीं होना चाहिए मैं तुम्हारा पति हूँ और क्या मैं इतने छोटे से मैटर को अकेले हैंडल नहीं कर सकता था क्या मेरी पत्नी मेरे लिए किसी और की मदद ले रही है बताओ मुझे कितना बुरा फील हुआ विक्रांत की बात सुनकर नैना ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि वो विक्रांत को देखकर जोर से हंस पड़ी क्या तुम्हें हंसी आ रही है मैं मजाक नहीं कर रहा सीरियसली बोल रहा हूँ अब कभी ऐसी हरकत मत करना विक्रांत ने कहा ठीक है ठीक है नहीं करूंगी अब खुश नैना ने किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए कहा और एक आदर्श पत्नी की तरह मेरी सारी बात माना करो तुम समझी विक्रांत ने कहा अच्छा नैना ने विक्रांत की तरफ देखकर अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा और रात में बताता हूँ तुम्हें आज विक्रांत ने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाते हुए कहा अच्छा अच्छा खाना खाने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करने लगे पूरा घर हंसी और खुशी के माहौल में डूब चुका था सब पुरानी बातें याद कर कर अपने पिता को दो लाख रुपए पकड़ाते हुए नया घर बनवाने के लिए कहा उसने बाकी के और पैसे भी देने का वादा किया विक्रांत के घर वाले इतने सारे पैसे देख खुश तो हुए लेकिन इसके साथ ही उन्हें चिंता भी होने लगी की आखिर विक्रांत के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए उन्हें डर लगा था कि कहीं विक्रांत ने इलीगल तरीके से तो ये पैसे नहीं कमाए इसलिए विक्रांत के पिता ने उससे पैसे के सोर्स के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया लेकिन जब विक्रांत ने उन्हें बताया कि ये सब पैसे उसने ईमानदारी से कमाए और ये सब उसे केस सॉल्व करने के लिए इनाम के तौर पर मिले तो फिर उसके घर वाले बहुत खुश हुए हालांकि फिर भी उन्होंने और पैसे लेने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि तुम खुद अब शादी करने वाले हो तो तुम्हें घर की जरूरत है उन्होंने विक्रांत को पैसे इकट्ठे करके शहर में घर खरीदने का सलाह दी अंत में उन्होंने विक्रांत से मात्र एक लाख रुपए ही लिए बाकी के पैसे उसे वापस कर दिए घर वालों के बार बार कहने के बाद विक्रांत भी उनकी बात मानने को तैयार हो गया और फिर सब लोग नए घर बनवाने की तैयारी की बात करने में लग गए कहाँ से घर का नक्शा बनवाया जाए कहा से कंस्ट्रक्शन करवाया जाए और कहा से मेटीरियल खरीदा जाए सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे नैना भी वहां बैठकर इन सब लोगों की सारी बातें सुन रही थी वो बड़े ध्यान से इन लोगों की बातें सुन रही थी हालांकि वो कुछ बोल नहीं रही थी विक्रांत थोड़ी देर तक वहां बैठकर इन लोगों के साथ बातें करता रहा और फिर बीच में मौका पाकर वो वहां से उठ गया वो टॉयलेट जाने का बहाना बताकर वहां से उठकर बाहर निकल आया वहाँ से बाहर आने के बाद विक्रांत को तुरंत ही गाँव के मुखिया चौधरी ठाकुर से हिसाब चुकता करने का सोचने लगा विक्रांत किसी भी हालत में उसे बचकर नहीं जाने दे सकता था आखिर चौधरी ठाकुर नहीं पुलिस को बुलवाया था इस वक्त विक्रांत के दिमाग में कुछ चल रहा था उसने तुरंत ही अपना पुलिस यूनिफॉर्म उतारकर गाड़ी में रख दिया और फिर वो सीधे साथियों को पीटने के बाद विक्रांता पूरे गाँव में काफी मशहूर हो चुका था ऐसे में जब वो बिना शर्ट के गाँव में से होकर गुजर रहा था तब सब लोग उसे अजीब सी डरी हुई नजरों से देख रहे थे बच्चे बूढ़े जवान से लेकर हर कोई शख्स उसे डरी हुई नजरों से देख रहे थे विक्रांत मनीमन बहुत खुश हो रहा था वो अपनी मजाक उड़ाते थे हर कोई उसे इज्जत भरी नजरों से देख रहा था जब विक्रांत पैदल चलता हुआ चौधरी ठाकुर के घर पहुंचा तब उसने वहां खड़े एक बच्चे के हाथ से ककड़ी छीन ली और उसे कचकच करके खाने लगा विक्रांत को अचानक से यहाँ आया हुआ देख चौधरी ठाकुर और उनके साथ बैठे लोगों के होश उड़ गए वि वि वि विक्रांत क्या, क्या हुआ? चौधरी तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और वो विक्रांत की तरफ सहमी सी नजरों से देखने लगा इस वक्त उसे आज सुबह इंस्पेक्टर की दी हुई हिदायत भी याद आ रही थी घबराहट के मारे उसके माथे से पसीना टपकना शुरू हो गया था विक्रांत उसे घूरे जा रहा था और बिना कुछ जवाब दिए उसने वहां पर पड़े तरबूज के ढेर में से एक तरबूज उठा लिया और फिर तरबूज को चाकू से काट खाने लगा मात्र तीन या चार मिनट में उसने तरबूज के तीन चार पीस काटकर खा डाले और फिर बाकी के तरबूज को उठाकर वहीं जमीन पर फेंक दिया वाह तरबूज तो ने कहा और फिर चाकू जाकर एक तरबूज के बीचों बीच जाकर लग गया और फिर वो बिना कुछ बोले चौधरी के घर के भीतर दाखिल हो गया और फिर वहाँ एक कमरे में घुसने के बाद उसने उंगली से इशारा करते हुए चौधरी को भीतर आने के लिए कहा मुखिया जी आइये आइए अंदर आइये बात करनी है आपसे विक्रांत ने कहा विक्रांत के बुलाते चौधरी ठाकुर भागते हुए विक्रांत के पास पहुंच गया <laughs> विक्रांत जोर से हंस पड़ा और फिर उसने कमरे के दरवाजे को भीतर से बंद कर लिया